वेदांत दर्शन ओम श्री परमात्मन नम चौथा अध्याय पहला पाद सूत्र एक तीसरे अध्याय में परमात्मा की प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधनों को बतलाने वाली श्रुतियों पर विचार किया गया अब उन उपासनाओं के फल विषयक श्रुतियों पर विचार करने के लिए फलाध्याय नामक चौथा अध्याय आरंभ किया जाता है यहाँ पर यह जिज्ञासा होती है कि पूर्वोक्त उपासनाएँ गुरु द्वारा अध्ययन करने मात्र से ही अपना फल देने में समर्थ है या उनके साधनों का बार बार अभ्यास करना चाहिए इस पर कहते हैं आवृत्ति रस कृदूपदेश आवृत्ति ही अध्ययन की ही उपासना का आवर्तन बार बार अभ्यास करना चाहिए असकृदुपदेशात क्योंकि श्रुति में अनेक बार इसके लिए उपदेश किया गया है व्याख्या श्रुति में कहा है आत्मा वा अरे द्रष्ट्य स्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासित वह परमात्मा ही दर्शन करने योग्य सुनने योग्य मनन करने योग्य और ध्यान करने योग्य है ज्ञानप्रसादेन प्रसादे न विशुद्ध सतस्तु पश्यते निष्कलम ध्यायमानः अर्थात विशुद्ध अंतकरण वाला साधक उस अवयवरहित परमेश्वर को निरंतर ध्यान करता हुआ ज्ञान की निर्मलता से देखता है उपासते पुरुषम ये यकामास्ते शुक्रमें तर्तंत धीरा जो कामना रहित साधक उस परम पुरुष की उपासना करते हैं वे इस रजोवीर्यमय शरीर को अतिक्रमण कर जाते हैं इस प्रकार जगह जगह ब्रह्म विद्या रूप उपासना का अभ्यास करने के लिए बार बार उपदेश दिया गया है इसी यह सिद्ध होता है कि आचार्य से भली भांति ब्रह्म विद्या का अध्ययन करके उस पर बार बार विचार करते हुए उस परमात्मा में संलग्न होना चाहिए संबंध प्रकारांतर से इसी बात को सिद्ध करते हैं सूत्र दो लिंगात चर्थात लिंगात स्मृति के वर्णन रूप लिंग प्रमाण से च भी यही बात सिद्ध होती है व्याख्या भगवत गीता में जगह जगह यह बात कही है कि सर्वेशु कालेशु माव सब काल में मेरा स्मरण कर परम पुरुषम दिव्यम जाति पाथानुचितन बार बार चिंतन करता हुआ साधक परम पुरुष को प्राप्त होता है जो मेरा अन्य भक्त मुझे नित्य निरंतर स्मरण करता है उस नित्ययुक्त के लिए मैं सुलभ हूँ अन्य चेता सो मश्यतिशम सुलभ पार्थ निुक्त योगिन मैया वेश मनो ये माम उपासते जो मेरे नित्य युक्त भक्त मुझमें मन लगाकर मेरी उपासना करते हैं इसी प्रकार दूसरी स्मृतियों में भी कहा है इससे भी यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या का निरंतर अभ्यास करते रहने चाहिए समन, इस परम प्राप्य ब्रह्म का इस भाव से निरंतर चिंतन करना चाहिए इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र तीन आत्मे थी तूपगछन्ती ग्राहयती च आत्मा वह मेरा आत्मा है इति इस भाव से तू ही उपगछंती ज्ञानी जन उसे जानते या प्राप्त करते हैं च और ग्राहयंती ऐसा ही ग्रहण कराते या समझाते हैं व्याख्या यह आत्मा ब्रह्म है यह आत्मा चार पाद वाला है इत्यादि सबका अंतर्वर्ती यह तेरा आत्मा है यह तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है इसी प्रकार उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु से बार बार कहा है कि वह सत्य है वह आत्मा है वह तू है जो आत्मा में स्थित हुआ आत्मा का अंतर्यामी है जिसको आत्मा नहीं जानता जिसका आत्मा शरीर है वह तेरा आत्मा सर्वंतर्यामी अमृत है इस प्रकार श्रुति में इस परम ब्रह्म परमात्मा को अपना अंतर्यामी आत्मा मानकर उपासना करने का विधान आता है तथा भगवत गीता में भी भगवान ने अपने को सबका अंतर्यामी बतलाया है दूसरी श्रुति में भी उस ब्रह्म को हृदय रूप गुहा में निहित बताकर उसे जानने वाले विद्वान की महिमा का वर्णन किया गया है इसलिए साधक को उचित है कि वह परमेश्वर को अपना अंतर्यामी आत्मा समझ उसी भाव से उसकी उपासना करे संबंध क्या प्रतीकोपासना में भी ऐसी ही भावना करनी चाहिए इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र चार न प्रतीके न सह प्रती के प्रतीक में न भाव नहीं करना चाहिए ही क्योंकि सह वह न उपासक का आत्मा नहीं है व्याख्या मन ही ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करें आकाश ब्रह्म है ऐसी उपासना करें आदित्य ब्रह्म है यह उपदेश है इस प्रकार जो भिन्न भिन्न पदार्थों में ब्रह्म रूप से उपासना करने का कथन है वही प्रतीकोपासना है वहाँ प्रतीक में आत्मभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि वह उपासक का अंतरात्मा नहीं है प्रत्युत प्रतीक में जिसकी उपासना की जाती है वह साधक का आत्मा है जैसे मूर्ति आदि में भगवान की भावना करके उपासना की जाती है उसी प्रकार मन आदि प्रतीक में भी उपासना करने का विधान है भाव यह है कि पूर्वोक्त मन आकाश आदित्य आदि को प्रतीक बनाकर उसमें भगवान के उद्देश्य से की हुई जो उपासना है उसे परम दयालु पुरुषोत्तम परमात्मा अपने ही उपासना मानकर ग्रहण करते हैं और उपासक को उसकी भावना के अनुसार फल भी देते हैं इसीलिए वैसी उपासना का भी विधान किया गया है परंतु प्रतीक को अपना अंतर्या आत्मा नहीं माना जा सकता संबंध प्रतिकोपासना करने वाले को प्रतीक में ब्रह्म भाव करना चाहिए या ब्रह्म में उस प्रतीक का भाव करना चाहिए इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र पाँच ब्रह्म दृष्टि रुत्कर्षात उत्कर्षात ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है इसलिए ब्रह्म दृष्टि ही प्रत्येक प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए क्योंकि निकृष्ट वस्तु में ही निकृष्ट की भावना की जाती है व्याख्या जब किसी देवता की प्रत्यक्ष उपासना करने का साधन सुलभ नहीं हो तब सुविधापूर्वक उपलब्ध हुई साधारण वस्तु में उस देवता की भावना करके उपासना की जाती है देवता में उस वस्तु की भावना नहीं की जाती है क्योंकि वैसा करने का कोई उपयोग ही नहीं है इसी प्रकार जो साधक उस पर परमात्मा के तत्व को नहीं समझ सकता उसके लिए प्रतीक उपासना का विधान किया गया है अतः उसे चाहिए कि इंद्रिय आदि से प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले प्राण मन सूर्य चंद्रमा आदि किसी भी पदार्थ को उस परब्रह्म परमात्मा का प्रतीक बनाकर उसमें ब्रह्म की भावना करके उपासना करें क्योंकि परब्रह्म परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है और निकृष्ट में ही श्रेष्ठ की भावना की जाती है श्रेष्ठ में निकृष्ट की नहीं इस प्रकार प्रतीक में ब्रह्म भाव करके उपासना करने से वह पर ब्रह्म परमात्मा उस उपासना को अपनी ही उपासना मानते हैं संबंध अब कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि के विषय में कहते हैं सूत्र छय आद इत्यादि मतस् उपपत्ते है चथा तो अंगे कर्मांगभूत उद्गीत आदि में आदित्य आदि मतेह आदित्य आदि की बुद्धि करनी चाहिए वो व क्योंकि यही युक्त युक्त है ऐसा करने से कर्म समृद्धि रूप फल की सिद्धि होती है व्याख्या कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि में जो आदित्य आदि की पूर्वक उपासना करने का विधान किया गया है वह अवश्य कर्तव्य है क्योंकि ऐसा करने से कर्म समृद्धि रूप फल की सिद्धि होती है आत्मभाव करने का ऐसा कोई फल नहीं दिखाई देता इसलिए यही सिद्ध होता है कि कनिष्ठ वस्तु में श्रेष्ठ की भावना का नाम प्रतीक उपासना है संबंध यह जिज्ञासा होती है कि साधक को किसी आसन पर बैठकर उपासना करनी चाहिए या चलते फिरते प्रत्येक परिस्थिति में वह उपासना कर सकता है इस पर कहते हैं सूत्र सात आसीना संभवत आसीना बैठे हुए ही उपासना करनी चाहिए संभवाद क्योंकि बैठकर ही निर्विघ्न उपासना करना संभव है व्याख्या पर परमेश्वर का जैसा रूप सुनने और विचार करने में समझ में आया है उसका बार बार तेल धारा की भांति निरंतर चिंतन करते रहने का नाम उपासना है यह उपासना चलते फिरते या अन्य शरीर संबंधी काम करते समय नहीं हो सकती क्योंकि उस समय चित्त विक्षिप्त रहता है वह सोते हुए करने में भी निद्रा रूप विघ्न का अपना आना स्वाभाविक है अतः केवल बैठकर करने में ही निर्विघ उपासना हो सकती है इसलिए उपासना का अभ्यास बैठकर ही करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि उपविश्वासने युद्ध आज योग महात्मा विशुद्ध अर्थात आसन पर बैठ कर की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे संबंध उसी बात को दृढ़ करने के लिए दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं सूत्र आठ ध्यानात् च्यानात् उपासना का स्वरूप ध्यान है इसलिए च भी यही सिद्ध होता है कि बैठकर उपासना करनी चाहिए व्याख्या अपने इष्ट देव का ध्यान ही उपासना का स्वरूप है और चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है अति यह बैठ ही किया जा सकता है चलते फिरते या सोकर नहीं किया जा सकता संबंध पुनः उसी बात को दृढ़ करते हैं सूत्र नौ अचलत्वम सापेक्ष छ तथा श्रुति में अचलत्वम शरीर की निश्चलता को अपेक्ष आवश्यक बताकर ध्यान करने का उपदेश किया गया है व्याख्या श्रुति में कहा है कि तिरुनतम स्थाप्य समम शरीरम हृदय मनसा सन्निवेश ब्रह्मोडपेन प्रतरेत विद्वान श्रोतांश सर्वाणी भयावहानी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ध्यान का अभ्यास करने वाले को चाहिए कि सिर ग्रीवा और छाती इन तीनों को उठाए हुए शरीर को सीधा और स्थिर करके समस्त इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में विरुद्ध करके ओंकार रूप नौका द्वारा समस्त भयदायक जन्मांतर रूप स्रोतों पर से तर जाए इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपासना के लिए शरीर की भी अचलता आवश्यक है इसलिए भी उपासना बैठकर ही की जाती है संबंध उस बात को स्मृति प्रमाण से दृढ़ करते हैं सूत्र दस स्मरण तथा स्मरती ऐसा ही स्मरण करते हैं व्याख्या स्मृति में भी यही बात कही गई है समम काय शिरो सिरह धारियचल शि संेक्षनाश काग्रम स्व दिशाशा नवलोकयन प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी भृते स्थितः मनः संयम्य मच्चित् युक्त आशीत तो मतपर काया सिर और ग्रीवा को सम और अचल धारण किए हुए स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि लगाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ निर्भय होकर भली भांति विक्षेप रहित शांत चित्त एवं ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहते हुए मन को वश में करके मुझ में चित्त लगाए हुए मुझे ही अपना परम प्राप्त मानकर साधन करने के लिए बैठे इस प्रकार स्मृति प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है कि परम परमात्मा के निरंतर चिंतन रूप ध्यान का अभ्यास बैठकर ही करना चाहिए संबंध उक्त साधन कैसे स्थान में बैठकर करना चाहिए इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र ग्यारह यत्र एकाग्रता तत्राविशेषात् अविशेषात किसी विशेष स्थान या दिशा का विधान न होने के कारण यह सिद्ध होता है कि यत्र जहाँ एकाग्रता अर्थात चित्त की एकाग्रता सुगमता से हो सके तत्र वहाँ बैठ कर ध्यान का अभ्यास करे व्याख्या श्रुति में कहा है कि समय बालुका विवर्जिते शर्कराव्यबालुका विवर्जि सदाश्रयादिभि मनोनुकूले न तो चक्षुपीते चक्षुपीडने गुहा श्रेणे प्रयोजेत जो सब प्रकार से शुद्ध समतल कंकड़ अग्नि और बालू से रहित तथा शब्द जल और आश्रय की सृष्टि से मन के अनुकूल हो जहां आँखों को पीड़ा पहुँचाने वाला दृश्य न हो और वायु का झोंका भी न लगता हो ऐसे गुहा आदि स्थान में बैठकर परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करना चाहिए इस प्रकार किसी विशेष दिशा या स्थान का निर्देश न होने तथा मन के अनुकूल देश में इस अभ्यास करने के लिए श्रुति की आज्ञा प्राप्त होने के कारण यही सिद्ध होता है कि जहाँ सरलता से मन की एकाग्रता हो सके ऐसा कोई भी पवित्र स्थान उपासना के लिए उपयोगी हो सकता है अतः जो अधिक प्रयास किए बिना प्राप्त हो सके ऐसे निर्विघ्न और अनुकूल स्थान में बैठकर ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए संबंध इस प्रकार उपासना का अभ्यास कब तक करना चाहिए इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र 12 बारह प्राणात तत्रापि ही दृष्टम आप अर्थात मरण पर्यंत उपासना करते रहना चाहिए ही क्योंकि तत्रापि मरण काल में भी दृष्टम उपासना करते रहने का विधान देखा जाता है व्याख्या छामदोग्योपनिषद में प्रजापति का यह वचन है कि स खलवेव वर्तयन यावदायुषम ब्रह्मलोकम अभिसम्पद्ध थे वह इस प्रकार पूरी आयु तक उपासना में तत्पर रहकर अंत में निसंदेह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है प्रश्नोप्रतिशत की बात है सत्यकाम ने अपने गुरु पिप्लास से पूछा भगवन मनुष्यों में से जो मरण पर्यंत ओंकार का ध्यान करता है वह किस लोक को जाता है इस पर गुरु ने ओंकार की महिमा वर्णन करके दो मंत्रों में इस लोक और लोक की प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली उपासना का फल बताया फिर अंत में कहा जो तीन मात्राओं वाले ओम इस अक्षर के द्वारा इस हिज्यस्थ परम पुरुष का निरंतर ध्यान करता है वह तेजोमय लोक में पहुँचता है तथा जिस प्रकार सर्प केचुड़ी का त्याग कर देता है ठीक उसी प्रकार वह पापों से मुक्त होकर साम की श्रुतियों के अभिमानी देवताओं द्वारा ऊपर ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है वहाँ वह इस जीवघन रूप रण्य गर्भ से अत्यंत श्रेष्ठ तथा सबके हृदय में सहन करने वाले परम पुरुष का साक्षात्कार करता है इस प्रकार मृत्यु पर्यंत निरंतर उपासना करते रहने का श्रुति में विधान होने के कारण यही मानना उचित है कि आजीवन नित्य निरंतर उपासना करते रहना चाहिए जिसको जीवन काल में ही उस परम पुरुष का साक्षात्कार हो जाता है उसका तो उस परमेश्वर से कभी वियोग होता ही नहीं है वह तो स्वभाव से ही उसमें संयुक्त हो जाता है तथापि तो वह जो मरण पर्यंत निरंतर उपासना करता रहता है वह उसके अन्य कर्मों की भांति लोक संग्रह के लिए है परंतु साधक के लिए तो मृत्यु पर्यंत उपासना परम आवश्यक है अन्यथा योग भ्रष्ट हो जाने पर पुनर्जन्म अनिवार्य हो जाता है इसलिए भगवान ने मरण पर्यंत साधन करते रहने के लिए जगह जगह कहा है संबंध यहाँ तक उपासना विषयक वर्णन की सम, समाप्ति करके अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले साधनों के फल के संबंध में विचार आरंभ किया जाता है यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जिसको जीवन काल में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसके पूर्वाजित तथा भावी पुण्य पाप रूप कर्मों का क्या होता है इस पर कहते हैं सूत्र तेरा तदधिगमे उत्तर पूर्वाघयोश्स विनाशो तद्यपेसाद तदिगमे उस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्त हो जाने पर उत्तर पूर्वाघयो आगे होने वाले और पहले किए हुए पापों का अश्लेष विनाशौ क्रमशः असंपर्क एवं नाश होता है तद्यपदेशा क्योंकि श्रुति में यही बात जगह जगह कही गई है व्याख्या श्रुति में कहा गया है कि यथा पुष्कर पलाश आपो नश्लिष्यंत एवम एवं, एवं विधि पापम कर्म न लिप्यते अर्थात जिस प्रकार कमल के पत्ते में जल नहीं सटता है उसी प्रकार पूर्वोक्त परमात्मा को जानने वाले महापुरुष में पापकर्म लिप्त नहीं होते हैं इस प्रकार श्रुति के द्वारा ज्ञानोत्तर काल में होने वाले पाप कर्मों से ज्ञानी का अलिप्त रहना कहा गया है तथा यह दृष्टांत भी दिया गया है जिस प्रकार सरकंडे की सीख के अग्रभाग में रहने वाली तुला अग्नि में गिराई जाने पर तत्काल भस्म हो जाती है इसी प्रकार इस ज्ञानी के समस्त पाप निस्संदेह भस्म हो जाते हैं मुंडक और गीता में भी ऐसा ही कहा गया है इस प्रकार श्रुतियों और स्मृतियों में भी ब्रह्म ज्ञान के बाद लोक संग्रह के लिए की जाने वाली व्यवहारिक चेष्टा में होने वाले आनुषंगिक पापों का उसके साथ संबंध न होने और पूर्वकृत पापों का सर्वथा नष्ट हो जाना बताया जाते हैं कि कारण यही निश्चय होता है कि परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के बाद उस सिद्ध पुरुष के पूर्वकृत पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और आगे होने वाले पापों से उसका कभी संपर्क नहीं होता संबंध भगवत प्राप्त पुरुष के पुण्य कर्मों का क्या होता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र चौदह इतरश्याप्यवश्लेष पाते पातेतु इतर पुण्य कर्म समुदाय का अपि भी एवं इसी प्रकार असंश्लेष संबंध न होना और नाश हो जाना समझना चाहिए पाते तो देहपात होने पर तो वह परमात्मा को प्राप्त हो ही जाता है जा क्या? यह पुण्य और पाप इन दोनों से ही निसंदेह तर जाता है इस प्रकार श्रुति में कहा जाने के कारण यही सिद्ध होता है कि पाप कर्म की भांति ही पूर्वकृत और आगे होने वाले पुण्यकर्मों से भी जीवन मुक्त अवस्था में उस ज्ञानी का कोई संबंध नहीं रहता वह समस्त कर्मों से सर्वथा अतीत हो जाता है देहपात के बाद तो प्रारब्ध का भी क्षय हो जाने से वह परमात्मा को प्राप्त हो ही जाता है